उपनिषद का वचन है इत्यादि तप कहाता है अर्थात ऋतंग तप यथार्थ शुद्ध भाव सत्य मानना सत्य बोलना सत्य करना मन को अधर्म में न जाने देना वाह्य इंद्रियों को अन्याय चरणों में जाने से रोकना अर्थात शरीर इंद्रियों और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना वेद अनुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्म युक्त कर्मों का नाम तप है धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहा देखो चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परंतु अपनी परंपरा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते के प्रथम इनका मूल पुरुष छठ हुआ के जो चक्रांकितों ही के ग्रंथों और भक्तमाल ग्रंथ जो नाभा ने बनाया है उनमें लिखा है विक्रिय शूरपम विच योगी इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रंथों में लिखे हैं षट्कोप योगी सूप को बना बेचकर कर विचरता था अर्थात कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना व सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध संप्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शास्त्र विरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी मुनिवाहन जो के चांडाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था, उसका चेला यावनाचार्य जो के यवन कुलोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोई कोई यामुनाचार्य भी कहते हैं उनके पश्चात रामानुज ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ उसके पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाए थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रंथ और शारीरक सूत्र और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई और शंकराचार्य की बहुत सी निंदा की जैसा शंकराचार्य का मत है के अद्वैत अर्थात जीव ब्रह्म एक ही है दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं जगत प्रपंच सब मिथ्या माया रूप अनित्य है इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं यहां शंकराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का ना मानना अच्छा नहीं और रामानुज इस अंश में जो के विशिष्ट द्वैत जीव और माया सहित परमेश्वर एक हैं ये तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है और ईश्वर के आधीन पर तंत्र जीव को मानना कंठी तिलक माला मूर्ति पूजन आदि पाखंड मत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में है जैसे चक्रांकित आदि वेद विरोधी हैं वैसे शंकराचार्य के मत के नहीं मूर्ति पूजा कहां से चली जैनियों से जैनियों ने कहां से चलाई अपनी मूर्खता से जैनी लोग कहते हैं कि शांत ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है जीव चेतन और मूर्ति जड़ क्या मूर्ति के सदृश्य जीव भी जड़ हो जाएगा यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत है जैनियों ने चलाई है इसलिए इनका खंडन बारहवें समूलास में करेंगे शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के की मूर्तियां नहीं हैं। ठीक हाँ, है जो जैनियों के तुल्य बनाते, तो जैन मत में मिल जाते। इसलिए जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी ध्यान और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, उनसे विरुद्ध वैष्णवादी ने जथेष्ट श्रृंगारित स्त्री के सहित रंग राग भोग विषय आसक्ति सहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई हैं। जैनी लोग बहुत से शंख घंटा घरियार आदि बाजे नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादी संप्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाल से बचके इनकी लीला में आपसे और बहुत से व्यासादी महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथा युक्त ग्रंथ बनाए उनका नाम पुराण रख कर कथा भी सुनाने लगे और फिर ऐसी ऐसी विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तिया बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ व जंगल आदि में धर आए व भूमि में गाड़ दी पश्चात अपने चेलों में प्रसिद्ध किया के मुझको रात्रि को स्वप्न में महादेव पार्वती राधा कृष्ण सीता राम व लक्ष्मी नारायण और भैरव हनुमान आदि ने कहा है के हम अमुक अमुक ठिकाने हैं हमको वहां से ला मंदिर में स्थापन कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनोवांछित फल मनोवांचित जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे लोगों ने पोप जी की लीला सुनी तब तो सच ही मान ली और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहा पर है तब तो पोप जी बोले के अमुक पहाड़ व जंगल में है चलो मेरे साथ दिखला दूं, तब तो वे अंधे उस धूर्त के साथ चलके वहां पहुंचकर देखा आश्चर्य होकर उस पूप के पग में गिर कहा के आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है अब आप ले चलिए और हम मंदिर बनवा देवेंगे उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन प्रशन करके मनोवांछित फल पावेंगे अपनी जीविकार्थ छल कपट से मूर्तियां स्थापन की परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ सकता इसलिए अवश्य मूर्ति होनी चाहिए भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के जा, हाथ जोड़, परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। इसमें क्या हानि है? है, जब परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाए पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचना युक्त पृथ्वी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तिया के जिन पहाड़ आदि से वे मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने ना होगी तो परमेश्वर के स्मरण ना होने से मनुष्य एकांत पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में परिवृत्त भी हो सकता है क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहाँ मुझे कोई नहीं देखता इसलिए वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्ति पूजा करने से सिद्ध होते हैं अब देखिए जो पाषाणादि मूर्तियों को ना मानकर न्यापक सर्व, सर्व अंतर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सब के बुरे भले कर्मों का दृष्टा जानकर एक क्षण मात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक न जान के कुकर्म करना तो कहा रहा किंतु मन में कुछ और कर्म से भी कुछ बुरा काम करूंगा तो इस अंतर्यामी के न्याय से बिना दंड पाए कदापि ना बचूंगा और नाम स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता जैसा के मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा और नीम नीम कहने से कड़वा नहीं होता किंतु जीव से चखने ही से मीठावा कड़वापन जाना जाता है क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नाम स्मरण का बड़ा महातम में लिखा है नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नाम स्मरण करते हो वह रीति झूठी है हमारी कैसी रीति है वेद विरुद्ध भला अब आप हमको वेदोक्त नाम स्मरण की रीति बतलाए नाम स्मरण इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है इस नाम से जो इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित तो होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है वैसे उसको ग्रहण कर न्याय युक्त व्यवहार सर्वदा करना कभी ना करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परंतु उसने शिव विष्णु गणेश सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके राम कृष्णादि अवतार लिए इससे उसकी मूर्ति बनती है क्या यह भी बात झूठी है झूठी हाँ हाँ क्योंकि अज एक पात अकायम इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक अनंत और सुख दुख है वह छोटे से वीर गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आ सकता है आता जाता वह है कि जो एक देशीय हो और जो अचल अदृश्य जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है उसका अवतार कहना जानो वंध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं देखो न विद्यते देवो, न पाषाणे न मृण्म भावे ही विद्यते देवस तस्मात् भावो ही कारणम् परमेश्वर देव न न न मृत्तिका से बनाए पदार्थों में है किंतु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है जहा भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अनिय ना करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मानना देखो यह कितना बड़ा अपमान है वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो जब व्यापक मानते हो तो वाटिका में से पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते चंदन घिसके क्यों लगाते धूप को जला के क्यों देते घंटा, पकाजों को लकड़ी से कूटना, पीटना करते तुम्हारे हाथों में है क्यों जोड़ते, में है क्यों शिर नमाते अन्न जलादी में है क्यों नैवेद्य धरते जल में है स्नान क्यों कराते क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की जो व्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चंदन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो और जो व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं ऐसा झूठ क्यों बोलते हो हम पाषाण आदि के पुजारी हैं ऐसा सत्य वचन क्यों नहीं बोलते अब कहिए भाव सच्चा है वह झूठ जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के आधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जाएगा और तुम मृतिका में सुवर्ण आदि, पाषाण में हीरा पन्ना आदि समुद्र फेन में मोती जल में घृत दुग्ध दधि आदि और धूलि में मैदा शक्कर आदि की भावना करके उनको वैसे क्यों नहीं बनाते तुम लोग दुख की भावना कभी नहीं करते वह क्यों होता और सुख की भावना सदैव करते हो वह क्यों नहीं प्राप्त होता अंधा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता मरने की भावना नहीं करते क्योंकि मर जाते हो इसलिए तुम्हारी भावना सच्ची नहीं क्योंकि जैसे में वैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अग्नि में अग्नि जल में जल जानना और जल में अग्नि अग्नि में जल समझना अभावना है, क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है इसलिए तुम अभावना को भावना और भावना को अभावना कहते हो अजी जब तक वेद मंत्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता और आवाहन करने से झट आता और विसर्जन करने से चला जाता है जो मंत्र को पढ़कर आवाहन करने से तब तक देवता आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती और विसर्जन करने से चला जाता है तो वह कहां से आता और कहां जाता है सुनो भाई पूर्ण परमात्मा ना आता और ना जाता है जो तुम मंत्र बल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते सुनो भाई भोले लोगों, ये पोप जी तुमको ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेदों में पाषाण आदि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है प्राण सुखम चिरम तिष्ठ स्वाहा आत्मे गु सुखम चिरम तिष्ठ स्वाहा हाँ तो, तो, स्वाहा इत्यादि वेद मंत्र हैं क्यों कहते हो नहीं है अरे भाई बुद्धि को थोड़ी सी तो अपने काम में लाओ ये सब कपोल कल्पित वाम मार्गियों की वेद विरुद्ध तंत्र ग्रंथों की पोपरचित पंक्तियां हैं वेद वचन नहीं क्या तंत्र झूठा है हा सर्वथा झूठा है जैसे आवाहन प्राण प्रतिष्ठा आदि पाषाण आदि मूर्ति विषक वेदों में एक मंत्र भी नहीं वैसे स्नानम समर्पया मे इत्यादि वचन भी नहीं है अर्थात इतना भी नहीं है कि पाषाणादि मूर्ति रचय मंदिर संस्थाप्या अर्थात पाषाण की मूर्ति बना मंदिरों में स्थापन कर चंदन अक्षत आदि से पूजे ऐसा लेश मात्र भी नहीं है जो वेदों में विधि नहीं तो खंडन भी नहीं है और जो खंडन है तो प्राप्त सत्यायाम निषेध मूर्ति के होने ही से खंडन संगत हो सकता है विधि तो नहीं परंतु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय ना मानना और सर्वथा निषेध किया है क्या अपूर्व विधि नहीं होता सुनो यह है अंधन तम प्रविशंती ये संभूति मुपासते े संभूतिपासते तमु य संभूत्याम्रताह संभूम्रता अध्याय अध्यायीस मंत्र नौ नतस्या प्रतिमा अस्ति यजुर्वेद अध्याय अध्यायत्तीस मंत्र मंत्री यदचानभ्युदनवागभ्युते तदे ब्रह्म नेदिदे यमनसा मनुते येनाहुर्मनोमत तदेव्रह्मि दसते यक्षुषा न पश्यक्षुषिश्यद विधि नेोत्रेण न शुणी येन श्रोत्रिदम श्रुतम् तदे ब्रह्म धि नेदम यत याणेन न प्राणी येन प्राण प्रणीय तदे ब्रह्म धि नेदसते योपनषदद का वचन है जो असंभूति, अर्थात अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अंधकार अर्थात अज्ञान और दुख सागर में डूबते हैं और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्य रूप पृथ्वी आदि भूत पाषाण और वृक्ष आदि, अव्यव और मनुष्य आदि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार अर्थात महामूर्ख चिरकाल घोर दुख रूप नरक में गिरके के महाक्लेश भोगते हैं जो सब जगत में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण, सादृश्य वा मूर्ति नहीं है जो वाणी की ईदंता अर्थात यह जल है लीजिए वैसा विषय नहीं और जिसके धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं जो मन से इता करके मन में नहीं आता जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर जो उससे भिन्न जीव और अंतःकरण है, उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर, जो आँख से नहीं दिख पड़ता और जिससे सब आँखें देखती है देखती हैं, उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और जो उससे भिन्न सूर्य विद्युत और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्र सुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और उससे भिन्न शब्द आदि की उपासना उसके स्थान में मत कर जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर इत्यादि बहुत से निषेध निषेध हैं। प्राप्त का जैसे कोई कहीं बैठा हो उसको वहां से उठा देना अप्राप्त का जैसे हे पुत्र तू चोरी कभी मत करना कुएं में मत गिरना दुष्टों का संग मत करना विद्याहीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है इसलिए पाषाण आदि मूर्ति पूजा अत्यंत निषिद्ध है मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं है कर्म दो प्रकार के होती है एक विहित जो कर्तव्यता से वेद में सत्य भाषण आदि प्रतिपादित है दूसरे निषिद्ध जो अकर्तव्यता से मिथ्या भाषण आदि वेद में निषिद्ध है जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उसका ना करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और ना करना धर्म है जब वेदों से निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं देखो वेद अनादि हैं। उस समय मूर्ति पूजा का क्या काम था क्योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रीति तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून हो गया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के लिए मूर्ति पूजा है क्योंकि सीढ़ी सीढ़ी से चढ़ें तो भवन पर पहुंचा जाए पहली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहें तो नहीं जा सकते इसलिए मूर्ति प्रथम सीढ़ी है इसको पूजते पूजते जब ज्ञान होगा और अंत करण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे लक्ष्य के मारने वाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर गोली व गोला आदि मारता मारता पश्चात सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता करता पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है जैसे लड़कियां गुड़ियों का खेल तब तक करती है कि जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होती इत्यादि प्रकार से मूर्ति पूजा करना दुष्ट काम नहीं जब वेद विहित धर्म और वेद विरुद्ध आचरण में अधर्म है तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं, उन उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है सुनो नास्ति को या याश्चकाश्च स्तिको वेदनंदक याददा स्मृतो युदृष्ट सर्वास्ताफलाेतोनिष्ठा ही स्मृता च। कानि चित कालिकतया निष्फलान तान्यवाकालिक च मनुस्मृति अध्याय बारह। मनुजी कहते हैं कि जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान त्याग विरुद्ध आचरण करता है वह नास्तिक कहाता है जो ग्रंथ वेद बाह्य कुत्सित पुरुषों के बनाए संसार को दुख सागर में डुबोने वाले हैं वे सब निष्फल असत्य अंधकार रूप इस लोक और परलोक में दुखदायक है जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रंथ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उनका मानना निष्फल और झूठा है इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमनी महर्षि पर्यत का मत है कि वेद विरुद्ध को ना मानना किंतु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है क्यों वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है इससे विरुद्ध जितने तंत्र और पुराण है वेद विरुद्ध होने से झूठे हैं कि जो वेद से विरुद्ध चलती हैं उनमें कही हुई मूर्ति पूजा भी अधर्म रूप है मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किंतु जो कुछ ज्ञान है वह नष्ट हो जाता है इसलिए ज्ञानियों की सेवा संग से ज्ञान बढ़ता है पाषाण आदि से नहीं क्या पाषाण आदि मूर्ति पूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है नहीं, नहीं। नहीं, मूर्ति पूजा सीढ़ी किंतु एक बड़ी जिसमें गिर कर चकना चूर हो जाता है पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किंतु उसी में मर जाता है हाँ छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान योगियों के संग से सद्विद्या और सत्य भाषण आदि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़िया हैं, जैसी ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किंतु मूर्ति पूजा करते करते ज्ञानी तो कोई ना हुआ प्रत्युत सब मूर्ति पूजक अज्ञानी रहकर मनुष्य जन्म व्यर्थ हो बहुत से मर गए और जो अब है होंगे वे भी मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति रूप फलों से विमुक्त होकर निरर्थक नष्ट हो जाएंगे मूर्ति पूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत नहीं किंतु धार्मिक विद्वान और सृष्टि विद्या है इसको बढ़ाता बढ़ाता ब्रह्म को भी पाता है और मूर्ति पूजा गुड़ियों के खेलवत नहीं किंतु प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है सुनिए जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जाएगा साकार में मन स्थिर होता है और निराकार में स्थिर होना कठिन है इसलिए मूर्ति पूजा रहनी चाहिए साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी के एक एक अवय में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है और निराकार अनंत परमात्मा के ग्रहण में यावत सामर्थ्य मन अत्यंत दौड़ता है तो भी अंत नहीं पाता निर्व्यव होने से चंचल भी नहीं रहता किंतु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता करता आनंद में मग्न होकर स्थिर हो जाता है और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत का मन स्थिर हो जाता क्योंकि जगत में मनुष्य स्त्री पुत्र धन मित्र आदि साकार में फंसा रहता है परंतु किसी का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में ना लगावे क्योंकि निर्व्यव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है इसलिए मूर्ति पूजा करना अधर्म है दूसरा उसमें करोड़ों रुपए मंदिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है तीसरा स्त्री पुरुषों का मंदिरों में मेला होने से व्यभिचार लड़ाई बखेड़ा और रोगादि उत्पन्न होते हैं चौथा उसी को धर्म अर्थ काम और मुक्ति का साधन मान के पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है पांचवा नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं छठा उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं उनका पराजय होकर राज्य स्वातंत्र्य और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है और आप पराधीन भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विधि दुख पाते हैं सातवा जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन व नाम पर पत्थर धरे तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता व गाली प्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर की उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाण आदि मूर्तियां धरते हैं उन दुष्ट बुद्धि वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों ना करे आठवा भ्रांत होकर मंदिर मंदिर देश देशांतर में घूमते घूमते दुख पाते, धर्म, संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते नववा दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उस धन को वेश्या परिस्त्री गमन मांसाहार लड़ाई बखेड़ो में व्यय करते हैं जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुख होता है दसवां माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषाण आदि मूर्तियों का मान करके कृतघ्न हो जाते हैं ग्यारहवा उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता व चोर ले जाता है तब हाहा करके रोते रहते बारहवा पुजारी पर स्त्रियों के संग और पुजारिन पर पुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनंद को हाथ से खो बैठती ब स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत न होने से परस्पर विरुद्ध भाव होकर नष्ट भष्ट हो जाते हैं चौदवा जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाता है क्योंकि का जड़त्व धर्म द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। परमेश्वर ने युक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गंध निवारण और आरोग्यता के लिए बनाए हैं। उनको पुजारी जी तोड़ताड़ कर ना जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगंधी आकाश में चढ़कर कर वायु जल की शुद्धता करता और पूर्ण सुगंधी के समय तक उसका सुगंध होता है उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कीच के साथ मिल सड़कर उल्टा दुर्गंध उत्पन्न करते हैं क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए पुष्पादि सुगंधि युक्त पदार्थ रचे हैं सोलह पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चंदन और अक्षत आदि सबका जल और मृतिका के संयोग होने से मोरी व कुंड में आकर सड़के इतना उससे दुर्गंध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का सहस्रो जीव उसमें पड़ते उसी में मरते और सड़ते हैं ऐसे ऐसे अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं इसलिए सर्वथा पाषाण आदि मूर्ति पूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है है और और जिन्होंने मूर्ति की की पूजा की है, करते हैं और करेंगे वे पूर्वोक्त दोषों से ना बचे ना बचते हैं और ना बचेंगे किसी प्रकार की मूर्ति पूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आर्याव्रत में पंचदेव पूजा शब्द प्राचीन परंपरा से चला आता है उसका यही पंचायतन पूजा जो कि शिव विष्णु अंबिका गणेश और सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजते हैं यह पंचायतन पूजा है वह नहीं किसी प्रकार की मूर्ति पूजा ना करना किन्तु मूर्तिमान जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात सत्कार करना चाहिए वह पंचदेव पूजा पंचायतन पूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थ वाला है परंतु विद्याहीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया जो आजकल शिवादी पांचों की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं उनका खंडन तो अभी कर चुके हैं पर जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त वेद अनुकूलोक्त देव पूजा और मूर्ति पूजा है वह सुनो मानोवधी पितरम मोतमातर यह यजुर्वेद का वचन है आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिण मिछते ुपगछे येद का वचन हैतियसोर्चत येद का वचन है ब्रह्मासि ब्रह्मासीमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा यीपनिषद का वचन है कतमेको देवी स ब्रह्म त्यचक्षसे शतपथब्राह्मण प्रपाठक पांच ब्राह्मण सात कंडिका दस मातृदेव पित्री देवो आचार्य देवो देवो आचार्य अतिथि पितृदे आचार्यदेव का वचन है पितृभ्रातृचता पतिवरैस्था पूज्या भूषयितव्या बहु कल्याण प्रथम माता पूजनीय देवता अर्थात संतानों को तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात ताड़ना कभी ना करना दूसरा पिता सतकर्तव्य देव उसकी भी माता के समान सेवा करनी तीसरा आचार्य जो विद्या का देने वाला है उसकी तन मन धन से सेवा करनी चौथा अतिथि जो विद्वान धार्मिक निष्कप्टी सब की उन्नति चाहने वाला जगत में भ्रमण करता हुआ सत्य उपदेश से सब को सुखी करता है उसकी सेवा करें पांचवा स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए स्वपत्नी पूजनीय है ये पांच मूर्तिमान देव जिनके संग से मनुष्य देह की उत्पत्ति पालन सत्य शिक्षा विद्या और सत्य उपदेश की प्राप्ति होती है ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की सीढ़ियां हैं इनकी सेवा ना करके जो पाषाण आदि मूर्ति पूजते हैं वे अतीब पामर नर्कगामी तथा वेद विरोधी हैं माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्ति पूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं पाषाण आदि मूर्ति पूजा तो सर्वथा छोड़ने और माता मातादि मूर्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण है बड़े अनर्थ की बात है कि साक्षात माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदेव पाषाण आदि में शिर मारना स्वीकार किया इसको लोगों ने इसलिए स्वीकार किया है कि जो माता पिता आदि के सामने नैवेद्य वा भेंट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं खा लेंगे और भेंट पूजा ले लेंगे तो हमारे मुख व हाथ में कुछ ना पड़ेगा इससे पाषाण आदि की मूर्ति बना उसके आगे नैवेद्य धर घंटा नाद टन टन पुपू और शंख बजा को अंगूठा दिखला अर्थात तुम भोजनं वा अहम् दिखलामी जैसे कोई किसी को छले व चढ़ावे के तू घंटा ले और अंगूठा दिखलावे उसके आगे से सब पदार्थ ले आप भोगी वैसी ही लीला इन पुजारियों अर्थात पूजा नाम सतकर्म के शत्रुओं की है ये लोग चटक मटक चलक झलक मूर्तियों को आप ठगों के बना ठना के विचारे निर्बुद्धि अनाथों का माल मार के मौज करते हैं जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाण प्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रचने आदि कामों में लगा के खाने पीने को देता निर्वाह कराता जैसे स्त्री की पाषाण आदि मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसी वीतराग शांत की मूर्ति देखने से वैराग्य और शांति की प्राप्ति क्यों ना होगी नहीं हो सकती क्योंकि उस मूर्ति के जड़त्व धर्म आत्मा में आने से विचार शक्ति घट जाती है विवेक के बिना वैराग्य और वैराग्य के बिना विज्ञान विज्ञान के बिना शांति नहीं होती और जो कुछ होता है सो उनके संग उपदेश और उनके इतिहास आदि के देखने से होता है क्योंकि जिसका गुण व दोष ना जानके उसकी मूर्ति मात्र देखने से प्रीति नहीं होती होने का कारण गुण ज्ञान है ऐसे मूर्ति पूजक आदि बुरे कारणों ही से आर्यवर्त में निकमे पुजारी भिक्षुक आलसी पुरुषार्थ रहित करोड़ों मनुष्य हुए सब संसार में मूढ़ता उन्होंने फैलाई है झूठ छल भी बहुत सा फैला है देखो काशी में औरंगजेब बादशाह को लाट भैरव आदि ने बड़े बड़े चमत्कार दिखलाए थे जब मुसलमान उनको तोड़ने गए और उन्होंने जब उन पर तोप गोला आदि मारे तब बड़े बड़े निकलकर सब फौज को व्याकुल कर भगा दिया यह पाषाण का चमत्कार नहीं किंतु वहां भमरे के छत्ते लग रहे होंगे उनका स्वभाव ही क्रूर है जब कोई उनको छेड़े तो वे काटने को दौड़ते हैं और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पुजारी जी की लीला थी देखो महादेव को दर्शन ना देने के लिए कूप में और वेणी माधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे क्या यह भी चमत्कार नहीं है भला जिसके कोटपाल काल भैरव लाड भैरव आदि भूत प्रेत और गरुड़ आदि गणों ने मुसलमानों को लड़के क्यों ना हटाए जब महादेव और विष्णु की पुराणों में कथा है कि अनेक आदि बड़े भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों ना किया इससे यह सिद्ध होता है कि वे बिचारे पाषाण क्यों लड़ते लड़ाते जब मुसलमान मंदिर और मूर्तियों को तोड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आए तब पुजारियों ने उस पाषाण के लिंग को कूप में डाल और वेणी माधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया जब काशी में काल भैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते तो मलेच्छों के दूत क्यों न डराए और अपने राज के मंदिरों का क्यों नाश होने दिया यह सब पोप माया है। गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर श्रा के श्राद्ध के पुण्य प्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकालकर पिंड लेते हैं क्या ये भी बात झूठी है सर्वथा झूठ जो वहां पिंड देने का वही प्रभाव है तो जिन पंडों को पितरों के सुख के सुख लिए लाखों रुपए देते हैं हैं उनका व्यय गया वाले आदि पाप पाप में करते हैं। वह पाप क्यों नहीं छूटता और हाथ निकलता आजकल कहीं नहीं दिखता बिना पंडों के हाथों के यह कभी किसी धूर्त ने पृथ्वी में गुफा खोद उसमें एक मनुष्य बैठा दिया होगा पश्चात उसके मुख पर कुछ बिछा पिंड दिया होगा, होगा, और उस ने उठा लिया किसी के के अंधे गांठ पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं वैसे ही बैजनाथ को रावण लाया था यह भी मिथ्या बात है देखो कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं है कुछ भी नहीं वे अंधे लोग के के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं हैं खाड़े में गिरते हैं, हट नहीं सकते वैसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरे चलकर मूर्ति पूजा रूप गड्ढे में फंसकर दुख पाते हैं भला ये तो जाने दो परंतु जगन्नाथ जी में प्रत्यक्ष चमत्कार है एक कलेवर बदलने के समय चंदन का लकड़ा समुद्र में से स्वमेव आता है चूल्हे पर ऊपर ऊपर सात हंडे धरने से ऊपर-ऊपर के पहले पहले पकते हैं और जो कोई वहां जगन्नाथ के प्रसादी ना खावे तो कुष्टि हो जाता है और रथ आपसे आप चलता पापी को दर्शन नहीं होता है इंद्र दमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया है कलेवर बदलने के समय एक राजा एक पंडा एक बड़े मर जाने आदि चमत्कारों को तुम झूठ ना कर सकोगे जिसने 12 वर्ष पर्यंत जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था मुझसे मिला था मैंने इन बातों का उत्तर पूछा था उसने यह सब बातें झूठ बतलाई किंतु विचार से निश्चय यह है जब कलेवर बदलने का समय आता है तब नौका में चंदन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती है उसको ले सुतार लोग मूर्तियां बनाते हैं जब रसोई बनती है तब कपाट बंद करके रसोइयों के बिना अन्य किसी को ना जाने ना देखने देते हैं भूमि पर चारों और, और बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनाते हैं उन हंडों के नीचे घी मट्टी और राख लगा छह छूलों पर चावल पका उनके तले मांझ कर उस बीच के हंडे में उसी समय चावल डाल छह छूलों के मुख लोहे के तवों से बांधकर दर्शन करने वालों को जो के धनाढ्य हो बुला के दिखलाते हैं ऊपर ऊपर के हंडों से चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखला नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के उनसे कहते हैं कि कुछ हंडे के लिए रख दो आंख के अंधे गांठ के पूरे रुपया अश्रफी धरते और कोई कोई मासिक भी बांध देते हैं शूद्र नीच लोग मंदिर में नैवेद्य लाते हैं जब नए वेद हो चुका है तब वे शूद्र नीच लोग झूठा कर देते हैं। पश्चात जो कोई रुपया देकर हंडा लेवे उसके घर पहुंचाते साधु संतों को लेके शूद्र और अंत्यज पर्यंत एक पंक्ति में बैठे झूठा एक दूसरे का भोजन करते हैं। जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं महा है और बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उनका झूठा ना खाके अपने हाथ बना खाकर चले आते हैं। कुछ भी कुछ रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से प्रसादी नहीं खाते उनको भी कुठादी रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से हैं, नित्य प्रति झूठा खाने से भी रोग नहीं छूटता और यह जगन्नाथ में वाम मार्गियों ने भैरवी चक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा श्री कृष्ण और बलदेव की बहन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान बैठाई है जो भैरवी चक्र ना होता तो यह बात कभी ना होती और रथ के पहिए के साथ कला बनाई है जब उनको सूधी घुमाते हैं घूमती है तब रथ चलता है जब मेले के बीच में पहुंचता है तभी उसकी कील को उल्टी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है पुजारी लोग पुकारते हैं दान देव पुण्य करो जिससे जगन्नाथ प्रसन्न होकर अपना रथ चलावे अपना धर्म रहे जब तक भीड़ आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं जब आ चुकती है तब एक ब्रजवासी अच्छे कपड़े दुसाला उड़ आगे खड़ा रह के हाथ जोड़ स्तुति करता है कि हे जगन्नाथ स्वामीन आप कृपा करके रथ को चलाइए हमारा धर्म रखो इत्यादि बोल के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है उसी समय कील को सुधा घुमा देते हैं और जय जय शब्द बोल सहसरो मनुष्य रस्सा खींचते हैं रथ चलता है जब बहुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मंदिर है कि जिसमें दिन में भी अंधेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है उन मूर्तियों के आगे पर्दे खींचकर लगाने के पर्दे दोनों ओर रहते हैं पंडे पुजारी भीतर खड़े रहते हैं जब एक और वाले ने पर्दे को खींचा झट मूर्ति आड़ में आ जाती है तब सब पंडे पुजारी पुकारते हैं तुम भेंट धरो तुम्हारे पाप छूट जाएंगे। तब दर्शन होगा शीघ्र करो वे बेचारे भोले मनुष्य धूर्तों के हाथ लूटे जाते हैं और झट पर्दा दूसरा खींच लेते हैं तभी दर्शन होता है तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धक्के खाके तिरस्कृत हो चले आते हैं इंद्र दमन वही है कि जिसके कुल के लोग अब तक कलकत्ते में है वह धनाढ़ राजा और देवी का उपासक था उसने लाखों रुपए लगाकर मंदिर बनवाया था इसलिए कि आर्यवर्त देश के भोजन का बखेड़ा इस रीति से छोड़ा दू परंतु वे मूर्ख कब छोड़ते हैं देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो के जिन शिल्पियों ने मंदिर बनाया राजा, पंडा और बढ़ई उस समय नहीं मरते परंतु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं छोटों को दुख देते होंगे उन्होंने सम्मति करके उसी समय अर्थात कलेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं मूर्ति का हृदय पूला रखा है, उसमें सोने के संपुट में एक साले ग्राम रखते हैं, के जिसको हैं, जिसको प्रतिदिन धोकर चरणामृत बनाते उस पर रात्रि की आरती में उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा उसको धोके उन्हीं तीनों को पिलाया होगा के जिससे वे कभी मर गए होंगे मरे तो इस प्रकार और भोजन भट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथ जी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गए ऐसी झूठी बातें पराय धन ठगने के लिए बहुत सी हुआ करती हैं। जो रामेश्वर में गंगोत्री के जल चढ़ाते समय लिंग बढ़ जाता है क्या वह भी बात झूठी है झूठी क्योंकि उस मंदिर में भी दिन में अंधेरा रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस जल में बिजली के समान दीपक का प्रतिबिंब चलकता है और कुछ भी नहीं ना पाषाण घटे ना बढ़े जितना का उतना रहता है ऐसी लीला करके बेचारे निर्बुद्धियों को ठगते हैं रामेश्वर को रामचंद्र ने स्थापन किया है जो मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध होती तो रामचंद्र मूर्ति स्थापन क्यों करते और वाल्मीकि जी रामायण में क्यों लिखते रामचंद्र के समय में उस लिंग व मंदिर का नाम चिन्ह भी ना था किंतु ये ठीक है कि दक्षिण देशस्थ राम नामक राजा ने मंदिर बनवा लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया है जब रामचंद्र सीताजी को ले हनुमान आदि के साथ लंका से चल आकाश मार्ग में विमान पर बैठ अयोध्या को आते थे तब सीता जी से कहा है कि अत्र पूर्वम महादेव प्रसादम करो दिभु सेतु बंध इति वाल्मीकि रामायण लंकाकांड हे सीते तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान में चातुर्मास किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही जो सर्वत्र विभू व्यापक देवों का देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हमको सब सामग्री यहां प्राप्त हुई और देख यह सेतु हमने बांधकर लंका में आके उस रावण को मार तुझको ले आए इसके सिवाय वहां वाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा रंग है कालिया कंत को जिसने हुक्का पिलाया संत को दक्षिण में एक कालिया कंत की मूर्ति है वह अब तक हुक्का पिया करती है जो मूर्ति झूठी हो तो यह चमत्कार भी झूठ हो जाए झूठी झूठी ये सब पोप है क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा उसका छिद में निकाल के भित्ति के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हुक्का भरवा पीचवा लगा मुख में नली जमा के पर्दे डाल निकल आता होगा तभी पीछे वाला आदमी मुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गड़गड़ गड़ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा जब पीछे पुंके मार देता होगा, तब नाक और मुख के छिद्रों से धुआं को धनादि पदार्थों से लूटकर कर धन रहित करते होंगे देखो डाकोर जी की मूर्ति द्वारिका से भगत के साथ चली आई एक सवा रत्ती सोने में कई मन की मूर्ति तुल गई क्या यह भी चमत्कार नहीं है नहीं वह भक्त मूर्ति को चोर ले आया होगा और सवार के बराबर मूर्ति का तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गप मारा होगा देखो सोमनाथ जी पृथ्वी के ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार था क्या यह भी मिथ्या बात है हा मिथ्या है सुनो ऊपर नीचे चुंबक पाषाण लगा रखे थे उसके आकर्षण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी। जब महमूद गजनबी आकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मंदिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुर्दशा हो गई और लाखों फौज दस सहस्त्र फौज से भाग गई जो पोप पुजारी पूजा पुरुष चरण स्तुति प्रार्थना करते थे के हे महादेव इस मलेच्छ को तू मार डाल हमारी रक्षा कर और वे अपने चेले राजाओं को समझाते थे, थे कि आप निश्चिंत रहियो हो महादेव जी भैरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे वे सब मलेच्छो को मार डालेंगे वह अंधा कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है हनुमान दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे वे बिचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है एक ने आठवा चंद्रमा बतलाया दूसरे ने योगनी सामने दिखलाई इत्यादि बहकावट में रहे जब मलेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे कितने ही पोप पुजारी और उनके चेले पकड़े गए पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़कर कहा कि तीन करोड़ रुपया ले लो मंदिर और मूर्ति मत तोड़ो मुसलमानों ने कहा कि हम बुद्ध परस्त नहीं किंतु बुध शिकन अर्थात मूर्ति पूजक नहीं किंतु मूर्ति भंजक है जाके झट मंदिर तोड़ दिया जब ऊपर की छत टूटी तब चुंबक पाषाण पृथ्वी होने से मूर्ति गिर पड़ी जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि करोड़ के रत्न निकले जब पुजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े तो रोने लगे कहा के कोष बतलाओ मार के मारे झट बतला दिया तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप और उनके चेलों को गुलाम बिगारी बना पिसना पिसवाया, घास खुदवाया मल मलमूत्रादी उठवाया और चना खाने को दिए आए, क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए क्यों परमेश्वर की भक्ति ना की जो मलेच्छों के दांत तोड़ डालते और अपना विजय करते देखो जितनी मूर्तियां हैं उतनी शूर वीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती पुजारियों ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की, किंतु मूर्ति एक एक भी उनके पर उड़के ना लगी। जो किसी पुरुष की मूर्ति के सदृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता द्वारिका जी के रणछोड़ जी जिसने नरसी महिता के डी भेज दी और उसका ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या झूठ है किसी किसी साहूकार ने ने रुपए दे दिए होंगे झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि श्री कृष्ण ने भेजे जब संबत 1914 के वर्ष में तोपों के मारे मंदिर मूर्तियां अंग्रेजों ने उड़ा दी थी तब मूर्ति कहां गई थी प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओं को मारा परंतु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी ना तोड़ सकी जो श्री कृष्ण के सदृश्य कोई होता तो इनके धुरे उड़ा देता और ये भागते फिरते भला ये तो कहो कि जिसका रक्षक मार खाए उसके शरणागत क्यों ना पीटे जाएं ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सबको खा जाती है और प्रसाद देवें तो आधा खा जाती और आधा छोड़ देती हैं। मुसलमान बादशाहों ने उस पर जल की नहर छुड़वाई और लोहे के तवे जड़वाए थे तो भी ज्वाला ना बुची और ना रुकी वैसे हिंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती पहाड़ को गर्जना कराती है चंद्रकूप बोलता और योनि यंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता बांधने से पूरा महापुरुष महापुरुष जब तक ना तब तक ना तब आधा बजता है। इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं? नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ से आगे निकलती है उसमें पुजारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे बघार के घी के चमचे में ज्वाला आ जाती अलग करने से वह फूंक मारने से बुझ जाती और थोड़ा से घी को खा जाती शेष जाती। उसी के समान वहां भी है जैसे चूल्हे की ज्वाला में जो डाला जाए सब भस्म हो जाता, जंगल व घर में लग जाने से सब को खा जाती है इससे वहां क्या विशेष है बिना एक मंदिर कुंड और इधर उधर नल रचना के ंगलाज में ना कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पोप पुजारियों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं एक जल और दल दल का कुंड बना रखा है जिसके नीचे से बुधबुद्ध उठते हैं उसको सफल यात्रा होना मूढ़ मानते योनि का यंत्र उन लोगों ने धन हरने के लिए बनवा रखा है और ठुमरे भी उसी प्रकार पोप लीला के उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोझ लाद दें तो तो क्या महापुरुष महापुरुष हो जाएगा? तो बड़े उत्तम पुरुषार्थ से होता है अमृत सर का तालाब अमृत रूप एक मुरेठी का फल आधा मीठा और एक भित्ति नमती और गिरती नहीं रेवाल सर में बेड़े तरते अमरनाथ में आपसे आप लिंग बन जाते हिमालय से कबूतर के जोड़े आके सबको दर्शन देकर चले जाते हैं क्या यह भी मानने योग्य नहीं नहीं उस तालाब का नाम मात्र अमृतसर है जब कभी जंगल होगा तब उसका जल अच्छा होगा इससे उसका नाम अमृतसर धरा होगा जो अमृत होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता भित्ति की कुछ बनावट ऐसी होगी जिससे नमती होगी और गिरती ना होगी रीठे कलम के पैबंदी होंगे अथवा गपोड़ा होगा रेवालसर में बेड़ा तरने में कुछ कारीगरी होगी अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का बनना कौन आश्चर्य है और कबूतर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आड़ में से मनुष्य छोड़ते होंगे दिखलाकर टका हरते होंगे हर द्वार स्वर्ग का द्वार हर की पेड़ी में स्नान करें तो पाप छूट जाते हैं और तपवन में रहने से तपस्वी होता देव प्रयाग गंगोत्री में गोमुख उत्तर में गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण के दर्शन होते हैं केदार और बद्री नारायण की पूजा छह महीने तक मनुष्य और छह महीने तक देवता करते हैं महादेव का मुख नेपाल में पशुपति चूतड़ केदार और तुंगनाथ में जानू और पग अमरनाथ में इनके दर्शन स्पर्शन स्नान करने से मुक्ति हो जाती है वहां केदार और बद्री से स्वर्ग जाना चाहें तो जा सकते हैं इत्यादि बातें कैसी हैं? हर, है। हर की पैड़ी एक स्नान के लिए कुंड की सीढ़ियों को बनाया है सच पूछो तो हार्ड पैड़ी है क्योंकि देश देशांतर के मृतकों के हार्ड उसमें पड़ा करते हैं पाप कभी कहीं नहीं छूट सकते बिना भोगे नहीं कटते तपोवन जब होगा तब होगा। अब तो भिक्षुक वन है। तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता किंतु तप तो करने से होता है क्योंकि वहाँ बहुत से दुकानदार झूठ बोलने वाले भी रहते हिमवत प्रभवती गंगा पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है गोमुख का आकार टका लेने वालों ने बनाया होगा और वही पहाड़ पूप का स्वर्ग है वहाँ उत्तरकाशी आदि स्नान ध्यानों के लिए अच्छा है परंतु दुकानदारों के लिए वहाँ भी दुकानदारी है देव प्रयाग पुराणों के गपोड़ों की लीला है अर्थात जहाँ अलकनंदा और गंगा मिली है इसलिए वहां देवता बसते हैं ऐसे गपोड़े ना मारें, तो वहाँ कौन जाए और टका कौन देवे गुप्त काशी तो नहीं है वह प्रसिद्ध काशी है तीन युग की तो नहीं दिखती परंतु पोपों की दश बीस पीढ़ी की होगी जैसे खाखियों की धूनी और पारसियों की अग्यारी सदैव जलती रहती है तप्त कुंड भी पहाड़ों के भीतर ऊष्मा गर्मी होती है उसमें तपकर जल आता है उसके पास दूसरे कुंड गर्मी नहीं वहां का आता है। इससे ठंडा है केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है परंतु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पुजारी व उनके चेलों ने मंदिर बना रखा है वहाँ महंत पुजारी पंडे आख के अंधे गांठ के पूरों से माल लेकर आनंद करते हैं, जैसे ही बदरी नारायण में ठग विद्या वाले बहुत से बैठे हैं रावल जी वहां के मुख्य हैं, एक स्त्री छोड़ अनेक स्त्रिया रख बैठे हैं, पशुपति एक मंदिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रखा है जब कोई ना पूछे तभी ऐसी लीला बलवती होती है परंतु जैसे तीर्थ के लोग धूर्त धन हारे होते हैं, वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते वहां की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है विंध्याचल में विंधेश्वरी काली अष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य है विंध्यश्वरी तीन समय में तीन रूप बदलती है और उसके बाड़े में मक्खी एक भी नहीं होती प्रयाग तीर्थ राज वहां शिर मुंडाए सिद्धि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छा सिद्धि होती है वैसे ही अयोध्या कई बार उड़कर सब सहित स्वर्ग में चली गई मथुरा सब तीर्थों से अधिक वृंदावन लीला स्थान और गोवर्धन वृज यात्रा बड़े भाग्य से होती है सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्या ये सब बातें मिथ्या हैं? प्रत्यक्ष तो आंखों से तीनों मूर्तियां दिखती हैं के पाषाण की मूर्तियां हैं और तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पुजारी लोगों के वस्त्र आदि आभूषण पहिराने की चतुराई है और मक्खियां सहसरों लाखों होती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रयाग में कोई नापित श्लोक बनाने हारा अथवा पोप जी को कुछ धन देके मुंडन कराने का बनाया बनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लौटकर घर में आता कोई भी नहीं दिखता किंतु घर को सब आते हुए दिखते हैं अथवा जो कोई वहां डूब मरता और उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ घूमकर जन्म लेता होगा तीर्थराज भी नाम तीर्थ लेने वालों ने धरा है। जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता यह बड़ी असंभव बात है कि अयोध्या नगरी बस्ती कुत्ते गधे भंगी चमार जाजरू सहित तीन बार स्वर्ग में चली गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहीं है परंतु पोपजी के मुख्य गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई यह गपोड़ा शब्द रूप उड़ता है ऐसी ही आदि की भी पोप लीला मथुरा तीन लोक से निराली तो नहीं परंतु उसमें तीन जंतु बड़े लीलाधारी हैं कि जिनके मारे जल स्थल और अंतरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है एक चौबे जो कोई स्नान करने जाए अपना कर लेने को खड़े रहकर बगते रहते हैं लाओ यजमान भांग मर्ची और लड्डू खाएं, यजमान की जय खावे दूसरे जल में कछुए काट ही खाते हैं जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बंदर पगड़ी टोपी गहने और जूते तक भी नहीं छोड़े काट खावे धक्के दे गिरा मार डाले और ये तीनों पोप और पोप जी के चेलों के पूजनीय और, और, और लड्डुओं से उनके सेवक सेवा किया करते हैं और वृंदावन जब था तब था अब तो वेशयावन लल्ला लल्ली और गुरुचेली आदि की लीला फैल रही है वैसे ही दीप मालिका का मेला गोवर्धन और ब्रज यात्रा में भी पोपों की बन पड़ती है कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समझ लो इनमें जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोप लीला से पृथक हो जाता है यह मूर्ति पूजा और तीर्थ सनातन से चले आते हैं झूठे क्यों कर हो सकते हैं तुम सनातन किसको कहते हो जो सदा से चला आता है जो ये सदा से होता तो वेद और ब्राह्मण आदि ऋषि मुनि कृत पुस्तकों में इनका नाम क्यों नहीं यह मूर्ति पूजा अढ़ाई तीन सहस्र वर्ष के इधर इधर वाम मार्गी और जैनियों से चली है प्रथम आर्यवर्त में नहीं थी और ये तीर्थ भी नहीं थे। जब जैनियों ने गिरनार पाली शिखर शत्रुंजय और आबू आदि तीर्थ बनाए उनके अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिए जो कोई इनके आरंभ की परीक्षा करना चाहे वे पन्नों की पुरानी से पुरानी बही और तांबे के पत्र आदि लेख देखी तो निश्चय हो जाएगा कि ये सब तीर्थ 500 अथवा सहस्त्र वर्ष से इधर ही बने हैं सहस्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इससे आधुनिक है जो जो तीर्थ वा नाम का महातम्य अर्थात जैसे अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति इत्यादि बातें हैं वे सच्ची हैं वह नहीं नहीं क्योंकि जो पाप छूट जाते हैं, तो दरिद्रो को धन अंधों को आख मिल जाती कोसी का रोग छूट जाता है। ऐसा नहीं होता। इसलिए पाप व पुण्य किसी का नहीं छूटता गंगा गंगेत यो ब्रोयात योजनानाम नाम मुच्यते सर्व पापे विष्णुक स ग्छति हरिर् पापानि हरिक्षरवय प्रातः कालेव दृष्ट निशिप विनश्यति आजन्मक मध्या इत्यादि श्लोक प पुराण के हैं जो सैकड़ों सहसरो कोष दूर से भी गंगा गंगा कहे तो सबके सब पाप सब नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात बैकुंठ को जाता है हरि इन दो अक्षरों का नामोच्चारण सब पाप को हर लेता है वैसे ही राम कृष्ण शिव भगवती आदि नामों का महातम्य है और जो मनुष्य प्रातः काल में शिव अर्थात लिंग व उसकी मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याह्न में दर्शन से जन्म भर का सायकाल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह दर्शन का महातम्य है क्या झूठा हो जाएगा मिथ्या होने में क्या शंका है क्योंकि गंगा गंगा व हरे राम कृष्ण नारायण शिव और भगवती नाम स्मरण से पाप कभी नहीं छूटता जो छूटे तो दुखी कोई ना रहे और पाप करने से कोई भी ना डरे जैसे आजकल पोपलीला में पाप भड़कर हो रहे हैं मूढ़ों को विश्वास है कि हम पाप कर नाम स्मरण व तीर्थ यात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जाएगी इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है तो कोई तीर्थ नाम स्मरण सत्य है वह नहीं है वेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना धार्मिक विद्वानों का संग परोपकार धर्म अनुष्ठान योगाभ्यास निर्वैर निष्कपट सत्य भाषण सत्य का मानना सत्य करना ब्रह्मचर्य आचार्य अतिथि माता पिता की सेवा परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना शांति जितेंद्रियता सुशीलता धर्म युक्त पुरुषार्थ ज्ञान विज्ञान आदि शुभ गुण कर्म दुखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं और जो जल स्थल में है वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योंकि जना तीर्थानी मनुष्य जिन करके दुखों से तरे उनका नाम तीर्थ है जल स्थल तराने वाले नहीं किंतु डुबाकर मारने वाले हैं प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हैं समान तीर्थे वासी अष्टाध्यायी अध्याय चार पाद चार सूत्र 107 सौ यजुर्वेद अध्याय सोलह जो ब्रह्मचारी एक आचार्य से और एक शास्त्र को साथ साथ पढ़ते हैं वे सब सतीर्थ, समान तीर्थ सेवी होते हैं जो वेदादि शास्त्र और सत्य आदि धर्म लक्षणों में साधु हूँ उसको अन्नादि पदार्थ देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहते हैं नाम स्मरण इसको कहते हैं कि यश नाम महत यश यह यजुर्वेद का वचन है परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात धर्मयुक्त कामों का करना जैसे ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर न्यायकारी दयालु सर्वशक्तिमान आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से है जैसे ब्रह्म सबसे बड़ा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर ईश्वर सामर्थ्य युक्त न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता दयालु सब पर कृपा दृष्टि रखता सर्वशक्तिमान अपने सामर्थ्य ही से सब जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता सहायक किसी का नहीं लेता ब्रह्मा विविध जगत के पदार्थों का बनाने आ रहा विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता महादेव सब देवों का देव रुद्र प्रणय करने हारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे अर्थात बड़े कामों से बड़ा हो समर्थों में समर्थ हो सामर्थ्यों को बढ़ाता जाए अधर्म कभी ना करे सब पर दया रखे सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे शिल्प विद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुख समझे रक्षा करे। विद्वानों में विद्वान होवे दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करने वालों को प्रयत्न से दंड और सजनों की रक्षा करे इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है गुरुर ब्र गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु परम ब्रह्म तस्म श्री गुर नम इदि गुरु महात्म्य तो सच्चा है गुरु के पग धोके पीना जैसी आज्ञा करे वैसा करना गुरु लोभी हो तो वामन के समान क्रोधी हो तो नरसिंह के सदृश्य मोही हो तो राम के तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को जानना चाहे गुरुजी कैसा ही पाप करें तो भी अश्रद्धा ना करनी संत वा गुरु के दर्शन को जाने में पग पग में अश्वमेध का फल होता है यह बात ठीक है व नहीं ठीक नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और पर परमेश्वर के नाम हैं उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता यह गुरु महात्मा गुरु गीता भी एक बड़ी पोप लीला है गुरु तो माता पिता आचार्य और अतिथि होते हैं उनकी सेवा करनी उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है परंतु जो गुरु लोभी क्रोधी, मोही और कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से ना माने तो अर्घ्य पाद्य अर्थात ताड़ना दंड प्राण हरण तक भी करने में कुछ भी दोष नहीं जो विद्या गडरिये जैसे जैसे अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के चेले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन करते हैं वे गुरु लो भी चेला लालची दोनों खेलें दाव भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव गुरु समझे चेले चेली कुछ ना कुछ देवे ही और चेला समझे के चलो गुरु झूठे सोगंध खाने पाप छोड़ाने आदि लालच से दोनों कपट भवसागर के दुख में डूबते हैं जैसे पत्थर की नौका में बैठने वाले समुद्र में डूब मरते हैं ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर धूल राख पड़े उनके पास कोई भी खड़ा ना रहे जो रहे वह दुख सागर में पड़ेगा जैसी पोपलीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसी इन गडरियों गुरुओं ने भी लीला मचाई है यह सब काम स्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुख पावें तो भी जगत का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरु तथा गुरु तथा गीता आदि भी इन्हीं लोभी कुकर्मी गुरुओं ने बनाई है अष्टादश पुराणा नाम करता सत्यवती सुत इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम महाभारते पुराणानि महाभारुराणा यह मनुस्मृति का वचन है इतिहास पञ्चमो वेदानाम इतिहासपुराण वेदा, यह वेद उपनिषद का वचन है दशमे अहनि किंचित पुराणम आचक्षीत पुराण विद्या वेद सूत्र अठारह पुराणों के कर्ता व्यास जी है व्यास वचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिए इतिहास महाभारत अठारह पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़े पढ़ावे क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ के अनुकूल हैं क्रम में पुराण और अश्वेध की कथा सुने। इतिहास और पुराण पंचम वेद कहते हैं। अश्वमेध की समाप्ति में दशमे दिन थोड़ी सी पुराण की कथा सुने पुराण विद्या वेदार्थ के जनाने ही से वेद हैं। इत्यादि परमाणु से पुराणों का प्रमाण और इनके परमाणों से मूर्ति पूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है क्योंकि पुराणों में मूर्ति पूजा और तीर्थों का विधान है जो अठारह पुराणों के कर्ता व्यास जी होते तो उनमें इतने गपोड़े ना होते क्योंकि शारीरिक सूत्रों योगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रंथों के देखने से विदित होता है के व्यास जी बड़े विद्वान सत्यवादी धार्मिक योगी थे। वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते। और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन संप्रदाय परस्पर विरोधी लोगों ने भागवत आदि नवीन कपोल कल्पित ग्रंथ बनाए उनमें व्यास जी के गुणों का लेश भी नहीं था और वेद शास्त्र विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास जी सदृश विद्वानों का काम नहीं किंतु यह काम वेद शास्त्र विरोधी स्वार्थी अविद्वान लोगों का है इतिहास और पुराण शिव पुराण आदि का नाम नहीं किंतु किन्तु इतिहासान, पुराणानी कल्पान गाथा नाराशंसी रीति यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है ऐतरेय, शतपथ साम और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथों ही के इतिहास पुराण कल्प गाथा और नाराशंसी ये पांच नाम हैं। इतिहास जैसे जनक और याज्ञ के का संवाद पुराण जगत उत्पत्ति आदि का वर्णन कल्प वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन अर्थ निरूपण करना गाथा किसी का दृष्टांत, दाष्ट्रांत रूप कथा प्रसंग कहना नाराशंसी मनुष्यों के प्रशंसनीय व अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना इन्हीं से वेदार्थ का बोध होता है पितृकर्म अर्थात ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना अश्वमेध के अंत में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्यूँकि जो व्यास कृत ग्रंथ हैं, उनका व्यासुन व्यास जी के जन्म के पश्चात हो सकता है पूर्व नहीं। नहीं जब व्यास जी का जन्म भी नहीं था, तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे इसलिए सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों ही में यह सब घटना हो सकती है इस नवीन कपोल कल्पित श्रीमद भागवत शिव पुराण आदि मिथ्या व दूषित ग्रंथों में नहीं घट सकती जब व्यास जी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर वेदार्थ फैलाया इसीलिए उनका नाम वेदव्यास हुआ क्योंकि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा को अर्थात ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यंत चारों वेद पढ़े थे और सुकदेव तथा जयमनी आदि शिष्यों को पढ़ाए भी थे नहीं तो उनका जन्म का नाम कृष्ण था जो कोई यह कहते कि वेदों को व्यास जी ने इकट्ठे किए यह बात झूठी है क्योंकि व्यास जी के पिता पितामह प्रपितामह पराशर शक्ति विशिष्ट और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे यह बात क्यों कर घट सके पुराणों में सब बातें झूठी हैं वह कोई सच्ची भी है बहुत सी बातें झूठी हैं और कोई गुणाक्षर न्याय से सच्ची भी हैं जो सच्ची हैं वे वेदादी सत्य शास्त्रों की और जो झूठी हैं वे इन पोपों के पुराण रूप घर की हैं जैसे शिव पुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु ब्रह्मा इंद्र गणेश और सूर्य आदि को उनके दास ठहराए वैष्णव ने विष्णु पुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिव आदि को विष्णु के दास देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव विष्णु आदि को उसके किंकर बनाए गणेश खंड में गणेश को ईश्वर और शेष सबको दास बनाए भला यह बात इन संप्रदाय लोगों की नहीं तो किन की है? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान के बनाए में कभी नहीं आ सकती इसमें एक बात को सच्ची माने तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची माने तो तीसरी तीसरी झूठी, और जो तीसरी को सच्ची माने अन्य सब झूठी होती हैं। शिव पुराण वाले ने शिव से विष्णु पुराण वालों ने विष्णु से देवी पुराण वाले ने देवी से गणेश खंड वाले ने गणेश सूर्य पुराण वाले ने सूर्य से और वायु पुराण वाले ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रणय लिखके पुनः एक एक से एक-एक जो जगत के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी कोई पूछे कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रणय करने वाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वह नहीं तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टि पदार्थ और परिचिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्यों कर हो सकते हैं और जो उत्पत्ति भी विलक्षण विलक्षण प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असंभव है जैसे शिव पुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर उसकी नाभि से कमल कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उसने देखा कि सब जलमय है जल की अंजलि उठा देख जल में पटकती उससे एक बुद्धबुदा उठा और बुद्धबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र, सृष्टि वर्ष पर्यत दोनों जल पर लड़ते रहे तब महादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था वे दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तब उन दोनों के बीच में से एक तेजो में लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया उसको देख के दोनों हो गए। विचारा कि इसका अंत लेना चाहिए, जो आदि अंत लेके शीघ्र आवे वह पिता और पीछे लेके ना आवे वह पुत्र कहावे विष्णु कूर्म का स्वरूप धर के नीचे को चला और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनोवेग से चले दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत दोनों चलते रहे तो भी उसका अंत ना पाया तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा चला ब्रह्मा ने विचारा की जो वह छेड़ा ले आया होगा तो मुझको पुत्र बनाना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहां से आए? उन्होंने कहा से से इस इस लिंग लिंग के आधार से चले आते ब्रह्मा ब्रह्मा ने ने पूछा कि कि कि का था है नहीं? नहीं। उन्होंने कहा नहीं। ब्रह्मा ने उनसे कहा उनसे तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी कि मैं इस लिंग के सिर पर दूध की धारा वर्षाती थी और वृक्ष कहे कि मैं फूल वर्षाता था ऐसी साक्षी कि मैं तुमको ठिकाने पर ले चलूं उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला जो साक्षी नहीं दे तो मैं तुमको अभी भस्म कर देता हूं तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साक्षी देंगे तब तीनों नीचे की ओर चले विष्णु प्रथम ही आ गए थे ब्रह्मा भी पहुंचा विष्णु ने पूछा कि तू ले आया? वह नहीं तब विष्णु बोला मुझको इसकी थाह नहीं मिला। ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया। विष्णु ने कहा कोई साक्षी देव। तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी हम दोनों लिंग के सिर पर थे तब लिंग में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू झूठ बोला इसलिए तेरा फूल मुझ पर व अन्य देवता पर जगत में कहीं नहीं चढ़ेगा और जो को उसका सत्यनाश कोई होगा किन्तु पूछ की करेंगे और ब्रह्मा को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला इसलिए तेरी पूजा संसार में कहीं ना होगी और विष्णु को वर दिया तू सत्य बोला इससे तेरी पूजा सर्वत्र होगी पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की उससे प्रसन्न होकर उस लिंग से एक जटाजुट मूर्ति निकलाई और कहा कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था झगड़े में क्यों लगे रहे ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहाँ से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि भला कोई इन पुराणों के बनाने वालों से पूछे कि जब सृष्टि पंच महाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर जल कमल लिंग गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर से आ गए? वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दाहिने पग के अंगूठे से स्वयं और बाएं अंगूठे से शत रानी, ललाट से रुद्र और मरीची आदि उनसे दक्ष प्रजापति, उनकी तेरा लड़कियों का विवाह से, उनमें से दि से दैत्य धनु से दानव अदिति से आदित्य विनता से पक्षी कद्रु से सर्प सर्मा से कुत्ते साल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी घोड़े ऊंट गधा, भैंसा घास फूस और बबूल आदि वृक्ष कांटे सहित उत्पन्न हो गए वाह रे वाह! भागवत के बनाने वाले लाल बुज क्या कहना तुझको ऐसी ऐसी मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शर्म न आई निपट अंधा ही बन गया स्त्री पुरुष के रजवीरे के संयोग से मनुष्य तो बनते ही है परमेश्वर की सृष्टिकर्म के विरुद्ध पशु पक्षी सर्पादि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते और हाथी ऊंट सिंह कुत्ता गधा और वृक्षादी का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहाँ हो सकता है और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने माँ बाप को क्यों न खा गए और मनुष्य शरीर से पशु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होना क्यों कर संभव हो सकता है शोक है इन लोगों की रची हुई इस महाअस लीला पर जिसने संसार को अभी तक भ्रमा रखा है, भला इन महा बातों को वे अंधे पोप और बाहर भीतर की फूटी आंखों वाले उनके चेले सुनते और मानते हैं बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं व अन्य कोई इन भागवत आदि पुराणों के बनाने हारे जन्मते ही क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गए वह जन्मते समय मर क्यों ना गए क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यवर्त देश दुखों से बच जाता इन बातों में विरोध नहीं आ सकता क्योंकि जिसका विवाह उसी के गीत जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर बनाया और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है मनुष्य से पशु आदि और पशु आदि से मनुष्य आदि की उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है देखो बिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है उसमें कौन सी बात अघटित है जो करना चाहे सो सब कर सकता है अरे भोले लोगों विवाह में जिसके गीत गाते हैं उसको सबसे बड़ा और दूसरों को छोटा निंदा अथवा उसको सबका बाप तो नहीं बनाते कहो पोप जी तुम भाट और खुशामदी चारणों से भी बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं कि जिसके पीछे लगो उसी को सबसे बड़ा बनाओ और जिससे विरोध करो उसको सबसे नीचे ठहराओ। तुमको सत्य और धर्म से क्या किंतु तुमको तो अपने स्वार्थी से काम है। है, माया मनुष्य में हो सकती है। जो कि छली कपटी हैं, उनको मायावी कहते हैं परमेश्वर में छल कपट आदि दोष ना होने से उसको मायावी नहीं कह सकते जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की स्त्रियों से पशु पक्षी सर्प वृक्ष आदि हुए होते तो आज कल भी वैसे संतान क्यों नहीं होते सृष्टिक्रम जो पहले लिखा है वही ठीक है और अनुमान है कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर बके होंगे तस्मात काश्यप्य इमाह प्रजा शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है कश्यप कस्मात पश्यको भवती यह निरुक्त का वचन है कर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिए है कि पश्यप अर्थात पश्यती पश्य पश्यक जो निर भ्रम होकर चराचर जगत सब जीव और इनके कर्म सकल विद्याओं को यथावत देखता है और आद्यंत विपर्यश्च इस महाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अंत और अंत का वर्ण आदि में आने से पश्यक से कश्यप बन गया है इसका अर्थ ना जान के भांग के लोटे चढ़ा अपना जन्म विरुद्ध कथन करने में नष्ट किया। जैसे मारकांडे के दुर्गा में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी बनी उसने महिषूर को मारा रक्त बीज के शरीर से एक बिंदु भूमि में पड़ने से उसके सदृश रक्त बीज के उत्पन्न होने से सब जगत में रक्त बीज भर जाना रुधर की नदी का बह चलना आदि गपोड़े बहुत से लिख रखे हैं जब रक्त बीज से सब जगत भर गया था तो देवी और देवी का सिंह और उसकी सेना कहा रही थी जो कहो के देवी से दूर दूर रक्त बीज थे तो सब जगत रक्त बीज से नहीं भरा था जो भर जाता तो पशु पक्षी मनुष्यदी प्राणी और जलस्त मगरमच्छ कच्छप आदि वनस्पति आदि वृक्ष रहते? यहां यही निश्चित जानना के के दुर्गा पाठ बनाने वाले पूप घर में कहा चले गए होंगे देखिए क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग की लहरी में उड़ाया जिसका ठोर न ठिकाना अब जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं उसकी लीला सुनो ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुशालोकी भागवत का उपदेश किया जानम परम गुह्यम में यदिज्ञान समन्वित सरहस्यम तदंगंच गृहा गदित मया यह भागवत का श्लोक है हे ब्रह्मा जी तू मेरा परम गुह ज्ञान जो विज्ञान और रहस्य युक्त और धर्म अर्थ काम मोक्ष का अंग है उसी का मुझ से ग्रहण कर जब विज्ञान युक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है जब मूल श्लोक अनर्थक है तो ग्रंथ अनर्थक क्यों नहीं जब भागवत का मूल ही झूठा है तो उसका वृक्ष क्यों ना झूठा होगा ब्रह्मा जी को वर्द दिया कि भगवान कल्प विकल्पेश विमोहियती करह चित यह भागवत का वचन है आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी ना प्राप्त होंगी ऐसा लिख के पुनः दशम स्कंध में मोहित होके वत्स हरण किया इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी झूठी? ऐसा होकर दोनों बातें झूठी? जब वैकुंठ में राग द्वेष, क्रोध ईर्ष्या, दुख नहीं है तो सनकादिकों को वैकुंठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं तब जय विजय द्वारपाल थे स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी उन्होंने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ इस पर बिना अपराध शाप ही नहीं लग सकता जब शाप लगा कि तुम पृथ्वी में गिर पड़ो इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहां पृथ्वी ना होगी आकाश वायु अग्नि और जल होगा तो ऐसा द्वार मंदिर और जल किसके आधार थे पुनः जय विजय ने सनकादिकों की स्तुति की के महाराज पुनः हम वैकुंठ में कब आवेंगे उन्होंने उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म को प्राप्त इसमें विचारना चाहिए कि जय विजय नारायण के नौकर थे उनकी रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्तव्य काम था जो अपने नौकर को बिना अपराध दुख देवे उनको उनका स्वामी दंड ना देवे तो उसके नौकरों की दुर्दशा सब कोई कर डाले नारायण को उचित था के जय विजय का सत्कार और सनकादिकों को खूब दंड देते क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिए हट क्यों क्यों किया और नौकरों से लड़े शाप दिया उनके बदले सनकादिकों को पृथ्वी में डाल देना नारायण का न्याय था जब इतना अंधेर नारायण के घर में है तो उसके सेवक जो के वैष्णव कहते हैं उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है पुनः वे हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप उत्पन्न हुए उनमें से हिरण्याक्ष को वाराह ने मारा उसकी कथा इस प्रकार से लिखी है कि वह पृथ्वी को चटाई के समान लपेट शिराने धर सो गया विष्णु ने वराह का स्वरूप धारण करके शिर के नीचे से पृथ्वी को मुख में धर लिया वह उठा दोनों की लड़ाई हुई, वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला इनसे कोई पूछे पृथ्वी गोल है वह चटाई के समान तो कुछ न कह सकेंगे क्योंकि के के लोग भूगोल विद्या के शत्रु हैं भला जब लपेट कर शिराने धर ली आप किस पर सोया और वराह जी किस पर पग धर के दौड़ाए पृथ्वी को तो वराह जी ने मुख में रखी फिर दोनों किस पर खड़े होकर लड़े वहां तो और कोई ठहरने की जगह नहीं थी किंतु भागवत आदि पुराण बनाने वाले पोपजी की छाती पर ठड़े होके लड़े होंगे परंतु पोपजी किस पर सोया होगा यह बात जैसे गप्पी के घर गप्पी आवे बोले गप्पी जी जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं फिर गप मारने में क्या कमती इसी प्रकार की है अब रहा हिरण्य उसका लड़का जो प्रहलाद था वह भक्त हुआ था उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में बेचता था तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम नाम लिख जब उसके बाप ने सुना, उससे कहा तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है छोकरे ने ना माना तब उसके बाप ने उसको बांध के पहाड़ से गिराया कूप में डाला परंतु उसको कुछ ना हुआ तब उसने एक लोहे का आगी में खम्बा उससे बोला जो तेरा राम सच्चा हो, तो तू प्रहलाद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से बचूंगा वा नहीं नारायण ने उस खंबे पर छोटी छोटी चींटियों की पंक्ति चलाई उसको निश्चय हुआ झट खंबे को जा पकड़ा वह फट गया उसमें से नृसिंग निकला और उसके बाप को पकड़ पेट फाड़ मार डाला पश्चात प्रहलाद को लाड़ से चाटने लगा प्रहलाद से कहा वर मांग उसने अपने पिता की सदगति होनी मांगी नृसिंग ने वर दिया के तेरे 21 पुरुषे सदगति को गए अब देखो यह भी दूसरे गपोड़ों का भाई गपोड़ा है किसी भागवत सुनने वाचने वाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई ना बचावे, चकना चूर होकर मर ही जावे प्रहलाद को उसका पिता पढ़ने के लिए भेजता था क्या बुरा काम किया था और वह प्रहलाद ऐसा मूर्ख पढ़ना छोड़ वैरागी होना चाहता था जो जलते हुए खंबे से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रहलाद स्पर्श करने से ना जला इस बात को जो सच्ची माने उसको भी खंभे के साथ लगा देना चाहिए जो यह ना जले तो जानो वह भी ना जला होगा और नृसिंग भी क्यों ना जला प्रथम तीसरे जन्म में वैकुंठ में आने का वर सनकादिक का था क्या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया भागवत की रीति से ब्रह्मा प्रजापति कश्यप हिरण्य कश्यप चौथी पीढ़ी में होता है इक्कीस पीढ़ी प्रहलाद की हुई भी नहीं पुनः पुरुषे पुरुष को गए कह देना कितना प्रमाद है और फिर वे ही हिरण्याक्ष हिरण्य कश्यपु रावण कुंभकरण पुनः शिशुपाल दंत वक्त उत्पन्न हुए तो नृसिंह का वर कहा उड़ गया ऐसी प्रमाद की बात प्रमादी करते सुनते और मानते हैं विद्वान नहीं पूतना और जी के विषय में देखो रथे न, वायु जगाम गोकुलम प्रति अखरूर जी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर बैठकर सूर्योदय से चले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुंची। शायद घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे वह मार्ग फूल भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हांकने वाले और अक्रूर जी आकर सो गए होंगे पूतना का शरीर छह कोश चौड़ा और बहुत सा लंबा लिखा है मथुरा और गोकुल के बीच में उसको मारकर श्री कृष्ण जी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दबकर इस पोप जी का घर भी दब गया होता और अजाम की कथा लिखी है। उसने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम नारायण रखा था मरते समय अपने पुत्र को पुकारा बीच में नारायण कूद पड़े क्या नारायण उसके अंतकरण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है मुझको नहीं जो ऐसा ही नाम महात्मा है तो आजकल भी नारायण के स्मरण करने वालों के दुख छुड़ाने को क्यों नहीं आते यदि यह बात सच्ची हो तो कैदी लोग नारायण नारायण करके क्यों नहीं छूट जाते ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र के विरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियव्रत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए उनचास कोटि योजन पृथ्वी है इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है जिसका कुछ पारावार नहीं और यह भागवत बोब देव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने गीत गोविंद बनाया है देखो उसने ये श्लोक अपने बनाए हिमाद्री नामक ग्रंथ में लिखे हैं, के श्रीमद् भागवत पुराण मैंने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उनमें से एक पत्रक हो गया है उस पत्र में श्लोकों का जो आशय था उस आशय के हमने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिसको देखना हो वह हिमाद्री ग्रंथ में देख ले हिमाद्रे सचिवस्यार्थे सूचना क्रियते धुना स्कंधाध्याय कथा च यत प्रमाणम समसत श्रीमद भागवतम नाम पुराणा यशोन्वित इसी प्रकार के नष्ट पत्र में श्लोक थे अर्थात राजा के सचिव हिमाद्री ने बोबदेव पंडित से कहा कि मुझको तुम्हारे बनाए श्रीमद भागवत के संपूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है इसलिए तुम संक्षेप में श्लोकबद्ध बदची पत्र बनाओ जिसको देख के मैं श्रीमद की कथा को संक्षेप में जान लू सो नीचे लिखा हुआ सूची पत्र उस बोबदेव ने बनाया उसमें से उस नष्ट पत्र में दस श्लोक खो गए हैं, ग्यारहवे श्लोक से लिखते है ये नीचे लिखे श्लोक सब के बनाए हैं। वे पुनः पञ्च प्रश्नाः बोधयतीीतिभागवतः पंच प्रश्नाशनकूतस्यात्रो प्रश्नावता व्यास निवृति नारदस्यात्रेतूतिथ स्वन्म च सुप्तघ्न द्रोण्यवस्त पांडवावनम भीष्माप्तिगम श्रोतु परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्र निर्गम कृष्णमर्त्यगसूचा पार्थ पाथ महापथ इश पाद्या क्रमृता स्वर प्रतिबंधोनम स्ीत राज्य जहो नृप इति राज्यों प्रोक्ता इति इत्यादि का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदेव पंडित ने बनाकर इमाद्री सचिव को दिया जो विस्तार देखना चाहे वह बोबदेव के बनाए इमाद्री ग्रंथ में देख लेंगे इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला समझनी परंतु 19, 20, 21 एक दूसरे से बढ़कर है। देखो, श्री जी का इतिहास महाभारत में अति उनका गुण कर्म स्वभाव और चरित्र पुरुषों के सदृश है जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवत वाले ने अनुचित मन माने दोष लगाए हैं दूध दही मक्खन आदि की चोरी और कुब्जा दासी से समागम पर स्त्रियों से रासमंडल क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी में लगाए इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत सी निंदा करते हैं जो ये भागवत ना होता तो श्री कृष्ण जी के सदृश महात्माओं की छोटी निंदा क्यों कर होती पुराण में बारह ज्योतिर्लिंग लिखे हैं उसकी कथा सर्वथा असंभव है नाम धरा है ज्योतिर्लिंग और जिसमें प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को बिना दीप किए लिंग भी अंधेरे में नहीं दिखते ये सब लीला पोप जी की है जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा तब स्मृति जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य ना रहा तब पुराण बनाए केवल स्त्री और शूद्रों के लिए क्योंकि इनको वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है यह बात मिथ्या है क्योंकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सबको है देखो गार्गी आदि स्त्रियां और में जान श्रुति शूद्र ने भी वेद रैक्य मुनि के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के छब्बीसवें अध्याय के दूसरे मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्य मात्र को है पुनः जो ऐसे ऐसे मिथ्या ग्रंथ बना लोगों को सत्य ग्रंथों से विमुख कर जाल में फंसा अपने प्रयोजन को साधते हैं, वे महापापी क्यों नहीं देखो ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को ग्रस लिया है आकृष्ण रजसा यह सूर्य का मंत्र है इमम देवा देवासपत्नम सुवध यह चंद्र का मंत्र है अग्निर्मूर्धा दिव ककुत्पति यह मंगल का मंत्र है उद्बुध्य यह बुध का मंत्र है बृहस्पति यह यृहस्पति का मंत्र है यह शुक्र का मंत्र है शन्नो देवी शनो यह शनि का मंत्र है कया नश्चिव यह राहु और केतुम कृणवन न इसको केतु की कंडिका कहते हैं आ आकृष्णेण यह सूर्य और भूमि का आकर्षण दूसरा राजगुण विधायक तीसरा अग्नि और चौथा यजमान पांचवा विद्वान छठा वीर्य अन्न सातवां जल प्राण और परमेश्वर आठवां मित्र नववां ज्ञान ग्रहण का विधायक मंत्र है ग्रहों के वाचक नहीं अर्थ ना जानने से भ्रम जाल में पड़ेगी ग्रहों का फल होता है वह नहीं जैसा पोप लीला का है वैसा नहीं किंतु जैसा सूर्य चंद्रमा की किरण द्वारा उष्णता शीतलता अथवा ऋतु वत्ल चक्र के संबंध मात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख के निमित्त होते हैं परंतु जो पोप लीला वाले कहते हैं सुनो महाराज सेठ जी यजमानों तुम्हारे आज आठवां चंद्र सूर्य आदि क्रूर घर में आए हैं अढ़ाई वर्ष का शनाइश्चर पग में आया है तुमको बड़ा वेखन होगा घर द्वार छुड़ाकर कर परदेश में घुमावेगा, परंतु जो तुम ग्रहों का दान जप पाठ पूजा कराओगे तो दुख से बचोगे इनसे कहना चाहिए कि सुनो पूज्य, तुम्हारा और ग्रहों का क्या संबंध है ग्रह क्या वस्तु है दैवाधीन जगत सर्वम मंत्राधीनाश देवता मंत्रा ब्राह्मणाधीना ब्राह्मण दैवतम देखो कैसा प्रमाण है देवताओं के आधीन सब जगत मंत्रों के अधीन सब देवता और वे मंत्र ब्राह्मणों के आधीन है। हैं इसलिए ब्राह्मण देवता कहते हैं क्योंकि चाहे जिस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है जो हम में मंत्र शक्ति ना होती तो तुम्हारे से नास्तिक हमको संसार में रहने ही ना देते जो चोर डाकू कुकर्मी लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के अधीन होंगे देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे जो वैसा है तो तुम्हारे देवता और राक्षसों में कुछ भी न रहेगा जो तुम्हारे आधीन मंत्र हैं, उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो। तो उन मंत्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवा कर अपने घर में भर कर बैठ के आनंद क्यों नहीं भोगते घर घर में शनेश्चरा आदि के तेल आदि का छाया दान लेने को मारे मारे क्यों फिरते हो और जिसको तुम कुबेर मानते हो उसको वश करके चाहो जितना धन लिया करो बेचारे गरीबों को क्यों लूटते हो तुमको दान देने से ग्रह प्रसन्न और ना देने से अप्रसन्न होते हो तो हमको सूर्य आदि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ जिसको आठवां सूर्य चंद्र और दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्य महीने में बिना जूता पहने तपी हुई भूमि पर चलाओ जिस पर प्रसन्न हैं उनके पग शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उनके जल जाने चाहिए तथा पौष मास में दोनों को नंगे कर पौर्णमाशी की रात्रि भर मैदान में रखें एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो की ग्रह क्रूर और सौम्य दृष्टि वाले होते हैं और क्या तुम्हारे ग्रह संबंधी हैं और तुम्हारी डाक व तार उनके पास आता जाता है अथवा तुम उनके व वे तुम्हारे पास आते जाते हैं जो तुम्हें मंत्र शक्ति हो तो तुम स्वयं राजा व धनाटिक क्यों नहीं बन जाऊ व शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो नास्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेद विरुद्ध पोपलीला चलावे जब तुमको ग्रहदान दान न देवे जिस पर ग्रह है वही ग्रहदान को भोगे तो क्या चिंता है जो तुम कहो कि नहीं हमी को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से नहीं तो क्या तुमने ग्रहों का ठेका ले लिया है जो ठेका ले लिया हो तो सूर्य आदि को अपने घर में बुला के जल मरो सच तो यह है कि सूर्य आदि लोग जड़ है वे न किसी को दुख और ना सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किंतु जितने तुम ग्रह दानो उपजीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है ये ते ग्रहा जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है जब तक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुंचते तब तक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षात सूर्य शनिश्चरा आदि मूर्तिमान क्रूर रूप धर उन पर जा चढ़ते हो तब बिना ग्रहण किए उनको कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे ग्रास में ना आवे उनकी निंदा नास्तिका आदि शब्दों से करते फिरते हो देखो ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहने वाले सूर्य चंद्र और राहु केतु का संयोग रूप ग्रहण को पहले ही कह देते हैं जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है देखो धनाढ़ दरिद्र राजा रंक सुखी दुखी ग्रहों ही से होते हैं जो यह ग्रहण रूप प्रत्यक्ष फल है सो गणित विद्या का है फलित का नहीं जो गणित विद्या है वह सच्ची और फलित विद्या स्वाभाविक संबंध जन्य को छोड़ के झूठी है। जैसे अनुलोम प्रतिलोम घूमने वाले पृथ्वी और चंद्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है अनुल अमुक, अमुक, अमुक अवय में सूर्य व चंद्र ग्रहण होगा जैसे छादय विधुम भूमिभाह यह सिद्धांत शिरोमणि का वचन है और इसी प्रकार सूर्य सिद्धांत आदि में भी है अर्थार्थ जब सूर्य और भूमि के मध्य में चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण और जब सूर्य और चंद्र के बीच में भूमि आती है तब चंद्र ग्रहण होता है अर्थार्थ चंद्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चंद्रमा पर पड़ती है सूर्य प्रकाश रूप होने से सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किंतु जैसे प्रकाशमान सूर्य दीप से देहादी की छाया उल्टी जाती है वैसे ही ग्रहण समझो जो धनाढ़ दरिद्र प्रजा राजा रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं ग्रहों से नहीं बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़के लड़की का विवाह ग्रहों की गणित विद्या के अनुसार करते हैं पुनः उनमें विरोध व विधवा अथवा मृत स्त्री पुरुष हो जाता है जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता इसलिए कर्म की गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुख भोग में कारण नहीं भला ग्रह आकाश में और पृथ्वी भी आकाश में बहुत दूर पर है इनका संबंध कर्ता और कर्मों के साथ साक्षात नहीं कर्म और कर्म के फल का करता भोगता जीव और कर्मों के फल हारा परमात्मा है जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर दे कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है जिसको तुम ध्रुवा त्रुटि मानकर जन्म पत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं जो कहो कि नहीं तो झूठ और जो कहो होता है तो एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता हाँ इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेवे क्या गरुड़ पुराण भी झूठा है हाँ असत्य है फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है जैसे उसके कर्म है। उसके कर्म हैं, हैं, जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मंत्री, बड़े भयंकर गण के के पर्वत के तुल्य शरीर वाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं। पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं उसके लिए दान पुण्य श्राद्ध तर्पण गोदान आदि वैतरणी नदी तरने के लिए करते हैं ये सब बातें झूठ क्यों कर हो सकते हैं? ये बातें पोपलीला के गपोड़े हैं जो अन्यत्र के जीव वहाँ जाते हैं उनका धर्मराज राज न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिए कि वहाँ के, के न्यायाधीश उनका न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हो तो दिखते क्यों नहीं और मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते जो कहो कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वत वत शरीर के बड़े बड़े हार्ड पोप जी बिना अपने घर के कहा धरेंगे जब जंगल में आग लगती है तब एकदम पिपीलिकादी जीवों के शरीर छूटते हैं उनको पकड़ने पकड़ने के लिए यम के गण आएं, तो वहां अंधकार हो जाना चाहिए। और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौड़ेंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खा जाएंगे तो जैसे पहाड़ के बड़े बड़े शिखर टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं वैसे उनके बड़े बड़े अवयव गरुड़ान के बाँचने सुनने वालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे सब दब मरेंगे व घर का द्वार अथवा सड़क रुक जाएगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे श्राद्ध, तर्पण पिंड प्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किंतु मृतकों के प्रतिनिधि पोपजी के घर उधर और हाथ में पहुंचता है जो वैतरणी के लिए गोदान लेते हैं वह तो पोप जी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंचता है वह तरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किसकी पूंछ पकड़ कर करेगा? और हाथ तो यहीं जलाया वह गाड़ दिया गया। फिर पूंछ को कैसे पकड़ेगा यहाँ एक दृष्टांत इस बात में उपयुक्त है कि एक जाट था उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस शेर दूध देने वाली थी दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था कभी कभी पोप जी के मुख में भी पड़ता था। था उसका पुरोहित यही ध्यान कर रहा कि जब जाट का बुढ़ा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लूंगा कुछ दिनों में दैव योग से उसके बाप का मरण समय आया जीभ बंद हो गई और खाद से भूमि पर ले लिया अर्थात प्राण छोड़ने का समय आ पहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और संबंधी भी उपस्थित हुए थे। तब पोप जी ने पुकारा कि यजमान, अब तू इसके हाथ से गोदान करा जाट ने दस रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पढ़ो संकल्प पोप जी बोला वाह क्या बाप बारंबार मरता है इस समय तो साक्षात गाय को लाओ जो दूध देती हो बुढ़ी ना हो सब प्रकार उत्तम हो ऐसी का दान करना चाहिए हमारे पास तो एक ही गाय है उसके बिना हमारे लड़के बालों का निर्वाह ना हो सकेगा इसलिए उसको ना दूंगा लो 20 रुपए का संकल्प पढ़ दो और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय गाय ले लेना। वाह वाह! जी वा। तुम अपने बाप बाप से भी को को अधिक समझते? आपने नदी में कर दुख देना चाहते हो तुम अच्छे सुपुत्र हुए तब तो पोपजी की ओर सब कुटुंबी हो गए क्योंकि उन सब को पहले ही पोपजी ने बहका रखा था और उस समय भी इशारा कर दिया सबने मिलकर हट से उसी गाय का दान उसी पोप को दिला दिया उस समय जाट कुछ भी ना बोला। उसका पिता मर गया और पोप जी बच्चा सहित गाय और दोहने की बटलोही को ले अपने घर में गाय बछड़े को बांध बटलोही घर पुनः जाट के घर आया और मृतक के साथ शमशान भूमि में जाकर गह कर्म कराया, वहां भी कुछ कुछ पोपली चराई पश्चात दश गात्र सपिंडी कराने आदि में भी उसको मुंडा, महाब्राह्मणों ने भी लूटा और भुकड़ों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा अर्थात जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मूंग निर्वाह किया चौदहवें दिन प्रातःकाल जी के घर पहुंचा देखा तो गाय दुह बट लोई भर पोप जी की उठने की तैयारी थी इतने ही में जाट जी पहुंचे उसको देख पोप जी बोला आइए आइए आइए यजमान बैठिए तुम भी पुरोहित जी इधर आओ अच्छा दूध धराऊं? नहीं नहीं दूध की बटलोई इधर लाओ पोप जी बिचारे जा बैठे और बटलोई सामने धर दी। तुम बड़े झूठे हो क्या झूठ किया कहो तुमने गाय किस लिए थी तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिए अच्छा तो वहाँ वैतरणी के किनारे पर गाय क्यूँ ना पहुँचाई हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे ना जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाए होंगे नहीं नहीं वहां इस दान के के पुण्य प्रभाव से दूसरी गाय बनकर उतार दिया होगा वैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर की ओर है अनुमान से कोई तीस करोड़ कोश दूर है क्योंकि उनचास कोटी योजन पृथ्वी है और दक्षिण दिशा में वितरणी नदी है इतनी दूर तुम्हारी चिट्ठी का समाचार गया हो, हो, उसका उत्तर आया कि व पुण्य की गाय बन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ हमारे पास गरुण पुराण के लेख के बिना डाक वा तार वर की दूसरी कोई नहीं इस गरुण पुराण को हम सच्चा कैसे माने जैसे सब मानते हैं यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारी जीविका के लिए बनाया है क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वातार भेजेगा तभी मैं वैतरणी नदी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार पुनः गाय को घर में ले आ दूध को मैं और मेरे लड़के वाले पिया करेंगे लाओ दूध की भरी बटलोही गाय बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर को चला तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा चुप रहो नहीं तो तेरा दिन लो दूध के बिना जितना दुख हमने पाया है सब कसर निकाल दूंगा तब पोपजी चुप रहे और जाट जी गाय बछड़ा ले अपने घर पहुंचे जब ऐसे ही जाट जी के पुरुष हूं तो पोप लीला संसार में ना चले जो ये लोग कहते हैं दश गात्र के पिंडों से दश अंग सपिंडी करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके अंगुष्ठ मात्र शरीर बन के पश्चात यमलोक को जाता है तो मरती समय यम दूतों का आना व्यर्थ होता है त्रियोदशाह के पश्चात आना चाहिए जो शरीर बन जाता हो तो अपनी स्त्री संतान और इष्ट मित्रों के मुंह से क्यों नहीं लौटाता है